अध्याय छंदोग्योपनिषद अय खंड चोर के तप्त ग्रहण के दृष्टांत द्वारा उपदेश शुणु यथा सुन जिस प्रकार पुरुष सौम्योतहतम मकाशुमस्मी तपतेति स यदि तस् करतातीतएवा नृतम आत्मा कुरते सो नृताभिसन्धो नृतेनात्मतधरशुम तपत प्रतिगृण सदहते हन्यते हे सौम्य राजकर्मचारी किसी पुरुष को हाथ बांधकर लाते हैं और कहते हैं इसने धन का अपहरण किया है चोरी की है इसके लिए परशु तपाओ वह यदि उसका चोरी का करने वाला होता है तो अपने को मिथ्यावादी प्रमाणित करता है वह वा मिथ्याभिनिवेश वाला पुरुष अपने को मिथ्या से छिपाता हुआ तपे हुए परशु को ग्रहण करता है किंतु वह उससे दग्ध होता है और मारा जाता है सौम्य पुरुषम चोर कर्मणि संदेह मालम निग्रह परीक्षणाया वोतापी हस्तगृहत बद्धस्तमुषा कंतवनय अस्यायम् ते चाहुः चाह अपहर बंधन अर्ति अने बंधन प्रसंगा पुनराहुहस्ते मकारसी चौर धन महाम जिस पुरुष के विषय में चोरी करने का संदेह होता है उसे राज कर्मचारी दंड देने अथवा उसकी परीक्षा करने के लिए हस्तगृहित हाथ बांधकर लाते हैं इसने क्या किया है इस प्रकार पूछे जाने पर वे कहते हैं कि इसने इस पुरुष का धन लिया है तब वे न्यायधीश कहते हैं क्या धन लेने मात्र से यह बंधन के योग्य हो गया तब तो अन्य किसी प्रकार धन देने पर भी उसे लेने वाले को बंधन का प्रसंग उपस्थित होता है इस प्रकार कहे जाने पर वे फिर कहते हैं इसने चोरी की है अर्थात चोरी से धन लिया है उनके इस प्रकार कहने पर वह पुरुष मैं चोरी करने वाला नहीं हूँ ऐसा कहकर अपने कर्म को छिपाता है ते चाहु संदिहमकाम से धन से तस्च्चापह हनुवाहु परशु मस्मै तपतेति शोधय्वात्मान स यदि तर सैन्य कर्ता बहिश्चाप्रृते सवूतस्त संत मूत सतमथत्मा कुरते स तथा नृताभिसंधो अन मंत्र परशुम तप्तमोहा गृहणा स दह्यते थन्ते राजपुरुष ही स्वकृतिना तृताभिसंधिदोषेण तब वे संदेह किए जाने वाले पुरुष से कहते हैं तूने इसके धन की चोरी अवश्य की है फिर भी उसके छिपाने पर वे कहते हैं इसके लिए परशु तपाओ इस प्रकार यह अपने को निर्दोष सिद्ध करे यदि वह उस चोरी का करने वाला होता है और ऊपर से छिपाता है तो ऐसा होने पर वह अपने को अनृद्ध अर्थात अन्यथा चोर होने पर अपने को अन्यथा साह प्रदर्शित करता है इस प्रकार मिथ्या मिथ्याभिनिवेश वाला होकर वह अपने को मिथ्या से अंतर्हित करता छिपाता हुआ मोह व हुए परश को ग्रहण करता और जल जाता है तब अपने किए हुए मिथ्या रूप दोष से मिथ्याभिनेश पुरुषों द्वारा मारा जाता है अथ यदि तस्कर्ता सत्यमात्म कुरते स सत्याभिसन्ध सत्य आत्माधारशुम तपत प्रतिगृणा स न दह्यतेथ मुच्यते और यदि वह उस चोरी का करने वाला नहीं होता तो उसी से वह अपने को सत्य प्रमाणित करता है वह सत्याभिसंध अपने को सत्य से आवृत कर उस तपे हुए परशु को पकड़ लेता है वह उससे नहीं जलता और तत्काल छोड़ दिया जाता है अथ यदि तस्य तमणोकर्तावे सत्यमात्मा कुरुते स सत्यन तया सैन्य करती तयात्मा अंतर्धार तपत प्रतिगृहणती सत्याभिसंधः सन्दह्य से सत्य व्यवधान अथ मुच्यते च मृषाभ त्रिभ्य सप्त परसुहत संयोगस्था तुल्य तेजकर्तकर्तोताहते न तु तो सत्याभिंद और यदि वह उस कर्म का करने वाला नहीं होता तो उस चोरी के अपृतत्व के ही द्वारा वह अपने को सत्य प्रमाणित करता है वह उस चोरी की अकृत्रता रूप सत्य से अपने को अंतर हित कर उस तपे हुए परशु को ग्रहण करता है और सत्याभिस होने के कारण सत्य का व्यवधान हो जाने से वह उससे नहीं जलता तब मिथ्या अभियोग लगाने वाले उसे तत्काल छोड़ देते हैं इस प्रकार तप्त परशुओं और अथेले के सहयोग में समानता होने पर भी चोरी करने और न करने वाले में मिथ्याभिस करने वाला जल जाता है और सत्याभिस नहीं जलता स यथा तत्र तत्रह्येत आत्मिद सत्यम स आत्मा तत्वसी इति तद्धास्य तो विजग्ञावीति विजग्ञावीति वह जिस प्रकार उस परीक्षा के समय नहीं जलता उसी प्रकार विद्वान का पुनरावर्तन नहीं होता और अविद्वान का होता है यह सब एक ही है वह सत्य है वह आत्मा है और हे श्वेतकेतो वही तो है तव वेतु उसे जान गया उसे जान गया स यथा सत्यासंधस्त परसुग्रहणकर्मण सत्य व्यवहित हस्तल्वान्नादात न तह्येत सत सद्रह्म सत्यासि शरीरपात कालेल्या सत्संपत्तौ विद्वांसत्यसंप्य न पुनर देवादि पुनर्व्याघ्रदेवादिधेय ग्रहण या वर्तते अविद्वांसस्तु देवतादि पुनर्व्याघ्रादिभा देवता वाक यथाश्रुत प्रतिपद्यते वह पुरुष जिस प्रकार उस्तप्त परशु को ग्रहण करने के कर्म में हथेली के सत्य से व्यवहित रहने के कारण नहीं चलता उसी प्रकार देहपात के समय सद्ब्रह्म रूप सत्य में निष्ठा रखने वाले और उससे भिन्न असन्निविष्ट पुरुष की तत्संपत्ति में समानता होने पर भी जो विद्वान है वह व्याघ्र अथवा देवादि शरीरों को ग्रहण करने के लिए नहीं लौटता किंतु अविद्वान विकार रूप अनृत में अभिनिविष्ट होने के कारण अपने कर्म और ज्ञान के अनुसार पुनः व्याघ्रादिभाव अथवा देवादिभाव को प्राप्त हो जाता है जदात्मस अभी कृते मोक्ष बंधने मूलं जगतो बंधनेच्च मूल जगत च प्रतिष्ठा यच्चाजम् चर्व यजमृतम शिवम अद्वित तत्सत स आत्मा एश्वेतकेतो हे श्वेत वाक्यम् जिस आत्मा की अभिसंधि और अनाभिसंधि के कारण मोक्ष और बंधन होते हैं जो संसार का मूल है संपूर्ण प्रजा जिसके आश्रित और जिसमें प्रतिष्ठित है सारा संसार जिस स्वरूप वाला है तथा जो अजन्मा अमृत अभय शिव और अद्वितीय है वही सत्य है और वही तेरा आत्मा है अतः श्वेत के तो तू वह है इस प्रकार इस वाक्य का अर्थ कई बार कहा जा चुका है कह पुनरथ श्ेतक शब्द यो हम श्वेतकृद्दालक आदेशम शुवा मात्र विज्ञा चाश्रुत अत मत अतान विज्ञा पितरम प्रपक्ष कथम नो आदेशो स आदेशो स एषोधि श्रोता मंता तेजो बन्नम कार्यकरण संघातम प्रविष्टा कार्यक्रसात प्रवेशा परव दामकरणायादर्श इव पुरुषः पुषा सूरिया जलादौ प्रतिबिंबरूपेण स आत्मा कार्यक्रमभ्य विभक्त तद्रूप सर्वात्म पत्तु त्रोणिज अथेदान पिता प्रतिबोधिती दिष्टा हेतु तत्पितर सह किलोम सदैवाहमस्मी की विजग्ञ विज्ञातवाचन अध्यायपरिसमा अब यह प्रश्न होता है कि तुम शब्द का वाच्य श्वेत के तो कौन है उत्तर जो मैं अश्वेत जो श्वेत केतु उद्दालक का पुत्र हूं ऐसा अपने को जानता था तथा जिसने अपने पिता के उस आदेश का श्रवण मनन और ज्ञान प्राप्त करके अश्रुत अमत और अविज्ञात को जानने के लिए पिता से पूछा था कि भगवान वह आदेश किस प्रकार है वह यह अधिकारी श्रोता मन्ता और विज्ञाता दर्पण में प्रतिफलित हुए पुरुष और जलादि में प्रतिबिंबित रूप से प्रविष्ट हुए सूर्यादि के समान तेज जल अन्न में देहेंद्रिय संघात में नाम रूप के अभिव्यक्ति करने के लिए प्रविष्ट हुई परदेवता ही है वह पिता का उपदेश सुनने से पूर्व अपने को देह और इंद्रियों से भिन्न सद्रूप सर्वात्मा नहीं जानता था अब तू वह है इस प्रकार दृष्टांत और हितपूर्वक पिता द्वारा समझाए जाने पर वह पिता के इस कथन को कि मैं सत्य हूँ समझ गया है वि इति इस पद की निरुक्ति अध्याय की समाप्ति सूचित करने के लिए है किं पुनर ष्ठे वाक्य प्रमाणन जनता फलम आत्मनि पूर्वपक्ष किंतु छठे अध्याय में वाक्य प्रमाण से आत्मा में क्या फल हुआ भोक्तृत्व विज्ञान कर्तृत्वभोक्तृत्वरधिकृतत्विज्ञान निवृत्ति तल योचा बदाच्यम श्रोत मन्तुम विज्ञान फलार्थम् मंतु चाधी अभीज्ञात विज्ञानफलार्थ्यस्मा करम्य होत्रदी कर्माण्यम च कर्मण्र चोक्षेसु वा कर्मसु कृतकर्तव्य सैमी कर्तृत्वोक्रधि अस्मत्त्म यद्जान भूतगत मूलमेक द्वितीय तत्व वाक्यन प्रतिबुद्ध निवर्त विरोधा नेकस्म न आत्मनयमस्मी विज्ञाते ममेद अन्नदन कर्तव्य मदं कृत्स्य फलभोक्ष वेद विज्ञानमुप्य तस्मा सत्यायात्म विज्ञाने विकारान्वृत जीवात्म विज्ञानम निवर्तत इति युक्त सिद्धांति हमने अभिज्ञात के विज्ञान रूप फल के लिए श्रवण और मनन करने में अधिकृत जिस तम शब्दवाच्य अर्थ का वर्णन किया है तो उसके अपने में आरोपित कर्तृत्व तो, भोक्तित्व तो के अधिकृतत्व तो विज्ञान के निवृत्ति ही इसका फल है इस विज्ञान से पूर्व मैं इस प्रकार अग्निहोत्राधिकर्म करूँगा मैं इसका अधिकारी हूँ तथा इन कर्मों का फल मैं इस लोक और परलोक में भोगूंगा इन कर्मों के करने पर मैं कृतित्व हो जाऊंगा इस प्रकार मैं कर्तित्व तो और भोक्तृत्व तो का अधिकारी हूँ ऐसा जो उसे आत्मा में विज्ञान था वह जो एकमात्र अद्वितीय सत्य जगत का मूल है वही तू है इस वाक्य द्वारा जग उठने पर निवृत्त हो जाता है क्योंकि पूर्व मिथ्या ज्ञान से इसका विरोध है कारण एकमात्र अद्वितीय आत्मा के विषय में यह मैं हूँ ऐसा ज्ञान हो जाने पर मुझे अपना यह अन्य कर्तव्य इस साधन से करना चाहिए इसे करने पर मैं इसका फल भोगूंगा इस प्रकार की भेद बुद्धि होनी संभव नहीं है अतः सद्रूप सत्य और अद्वितीय आत्मा का ज्ञान होने पर विकार रूप मिथ्या जीवात्मा बुद्धि की निवृत्ति हो जाती है यह कथन ठीक ही है नु तत्व असिध्यत्र शब्द राजस्यते शब्दवाच्य सदबुद्धिरादिश्य मन आदिषु ब्रह्मादिबुद्धि यथ लोके प्रतिमादिषु विष्णु तू तो प्रमिति यदि श्वेत सदे श्वेतकेतु सैद आत्मा नजानीयाद तस्म तम अशीपदीश्य पक्ष किंतु जिस प्रकार आदित्य और मन आदि में बुद्धि का तथा लोक में प्रतिमा आदि में विष्णु बुद्धि का आरोप किया जाता है उसी प्रकार तत्वमसी इस वाक्य के द्वारा तव शब्द के वाचार्थ में तो सदबुद्धि का आरोप ही किया जाता है वस्तुतः तमर्थ सत ही नहीं है यदि श्वेत के होता तो अपने को क्यों न जानता जिससे कि उसे तू वह इस प्रकार उपदेश किया गया न आदिदिवाक्यवैलक्षण्याो ब्रेदावी शब्द व्यवधा साक्षा ब्रह्मत्व गम्यतेम्वाच्चादीदीनाशमसोचे श्यवधा देवाद्रह्मत्व इह तो सत् एवेह दर्शित्वा प्रवेश दर्शि तत्वशीतिरंकुशात्त्म भावती सिद्धांतें ऐसी बात नहीं है क्योंकि आदित्यों ब्रह्मत्युपाशीत इत्यादि वाक्यों से इस वाक्य में विलक्षणता है आदित्यों ब्रह्मेतुपाशीत आदि वाक्यों में इति शब्द का व्यवधान रहने के कारण उनका साक्षात ब्रह्मत्व ज्ञान नहीं होता इसके सिवा आदित्यादि रूपवान होने के कारण तथा आकाश और मन के इति शब्द से व्यवधान होने के कारण वे ब्रह्म नहीं हो सकते किंतु इस प्रसंग में तो आरुणि सत का ही इस तेजो वनमय संघात में प्रवेश दिखलाकर तू वह है इस प्रकार निरंकुश निरंकुशात्म भाव का उपदेश करता है ननु पराक्रमादि नाक्रमादि गुण शिंघो तत्व अशीति सुरपक्ष जिस प्रकार पराक्रमादि गुण वाला तू सिंह है ऐसा कहा जाता है उसी प्रकार तू वह है यह वाक्य भी तो हो सकता है न मृदादि विकम एवाद एवाद्वित सत्य मृत्योपदेशा न चोपचार विज्ञा तस्तव चिर्मित सत्सपत्तिपदिश्येत मृषादपचार विज्ञान सेमती व सिद्धांति नहीं क्योंकि मृत्कादी के समान एकमात्र अद्वितीय सत्य ही सत्य है ऐसा उपदेश किया गया है औपचारिक विज्ञान के द्वारा उसे तभी तक विलंब है इस प्रकार सत्य की प्राप्ति का उपदेश नहीं किया जा सकता था क्योंकि तू इंद्र है तू यम है इत्यादि विज्ञानों के समान औपचारिक विज्ञान तो मिथ्या ही हुआ करता है स्तुति नुपाश्यवा छबेत केतोह नापि सक्षबेत केतुत्वपेश तो नहीं राजा ही इति दासुतः हस्यात नापि सत्य सर्वात्मन एक देश निधी युक्त अशीतिदेश ग्राध्यक्ष में न चाया गति सदात्त्मप देशाभूता संभवतीिवा यह स्तुति भी नहीं हो सकती क्योंकि श्वेत के तो उपास्य नहीं है न श्वेत केतु रूप से उपदेश देकर सत्य की ही स्तुति की जा सकती है क्योंकि तू दास है ऐसा कहकर राजा के स्तुति नहीं की जाती इसके सिवा देशाधिपति की तू ग्रामाध्यक्ष है ऐसा कहने के समान सर्वात्मक सत्य को तू वह है जैसा कहकर श्वेतकेतु रूप एक देश में निरुद्ध करना भी उचित नहीं है इनसे अतिरिक्त सत्य आत्मत्वोपदेश से अर्थांतर्भूत कोई और गति इस वाक्य में संभव ही नहीं है ननु सदस्मिते सदस्मी बुद्धिमात्र कर्तव्यतया चोद्यते न नज्ञात सदसीति ज्ञाप्यत इति चेत पूर्व पक्ष यदि ऐसा माने कि यहाँ मैं सत हूँ ऐसी बुद्धि का ही कर्तव्य रूप से उपदेश किया गया है तो सत है ऐसा कहकर अज्ञात का ज्ञान नहीं कराया गया तो नेक्ष्य श्रुत श्रुत्यापन्न सिद्धांति किंतु इस पक्ष को मानने पर भी अश्रुत श्रुत हो जाता है इत्यादि कथन तो अनुपन्न ही रहेगा न यह कथन मैं सत हूँ इस प्रकार की बुद्धि की स्तुति के लिए हो सकता है न आचार्यवान पुरुषो वेद तस्वेव चिमृतोपदेशा यदि ही सदस्मी बुद्धिमात्र कर्तव्यतया विधियते तदा न तो बदवाच्य सद्रूपत्व तदाचार्यन् वेदेति ज्ञानोपायोपदेशो वत्वमिति तद्वत् तस्य स्थपाप्त चिरमिति च चिच्छेप न युक्त चात्त्म बुद्धि मात्र ऐसी बात नहीं है क्योंकि यहां पुरुष को ज्ञान होता है है उसे तभी तक विलंब इत्यादि उपदेश किया गया है यदि यहाँ मैं सत हूँ इस प्रकार की बुद्धि मात्र का ही कर्तव्य रूप से विधान किया गया होता त्व तो शब्दाद के जीव की सद्रुपता का उपदेश न होता तो आचार्यवान पुरुष को ज्ञान होता है इस प्रकार ज्ञान के उपाय का उपदेश न किया जाता। जिस प्रकार अग्निहोत्र करे इत्यादि विधियों में अर्थात प्राप्त है उसी प्रकार जहाँ भी समझ लिया जाता और न उसे तभी तक विलंब है ऐसा कहकर कालक्षेप करना ही उचित हो सकता है क्योंकि सदात्म तत्व का ज्ञान न होने पर भी एक बार करने से ही उसके मोक्ष का प्रसंग उपस्थित हो जाता है न नवसीुक् ना हम सदति प्रमाणवाक्यजनिता बुद्धि निवर्त शक्या नोत्पन्ने वा शक्य वक्त सर्वोपनिषद वाक्या तत्परत योपक्षायात योत्रादी विधि जनिता हादि कर्तव्यता बुद्धिपन्न वा न शक्य वक्त इसके सिवा जिस प्रकार अग्निहोत्रादी विधि जनित अग्नि होत्रादि कर्तव्यता बुद्धि का अतथार्थत्व अग्निहोत्र परक न होना अथवा अनुत्पन्नत्व उत्पन्न ही न होना नहीं कहा जा सकता उसी प्रकार तो है इस प्रकार कहे जाने पर मैं सत हूँ ऐसी प्रमाणवाक्यजनिक बुद्धि निवृत्ति नहीं की जा सकती और न यही कहा जा सकता है कि वह उत्पन्न ही नहीं हुई क्योंकि संपूर्ण उपनिषद वाक्यों का पर्यवसान इसी अर्थ में हुआ है यतुक्त सदात्मा सन्नात्म कथम न जानी यादि नाशो दोषा कार्यकरण संघात व्यतिरिक्त तो हम जीवकर्ता भोक्ते स्वभावतः प्राणिना विज्ञा दर्शना तस् सदात्म कथम सदात्में कथमेवम् व्यतिरक्त विज्ञाने सति तेषां तद्वत् तस्यापि देहादि सती कर्तृवादी विज्ञान संभवती दृश्य से संभच तेहादिस्वात्मुवान्न निवर्तकम् तस्माकारा ऋतातजीवात्मज्ञानतक्यम सिद्धम और ऐसा जो कहा कि सत्य स्वरूप होने पर भी वह अपने को क्यों न जान जानता सो दोष भी नहीं आ सकता क्योंकि स्वभावतः तो प्राणियों की ऐसी बुद्धि भी नहीं देखी जाती कि मैं देह और इंद्रियों के संघात से भिन्न करता भोक्ता जी हूं फिर उन्हें सदात्म बुद्धि न हो तो आश्चर्य ही क्या है ऐसी अवस्था में उन्हें सदात्म बुद्धि होगी भी कैसे इस प्रकार जब तक उन्हें देहेंद्रीय आदि से व्यतिरिक्त बुद्धि न हो तब तक कर्तृत्वादि बुद्धि का होना भी कैसे संभव हो सकता है और यही बात देखी भी जाती है इसी प्रकार उसे देहादि में आत्म बुद्धि होने के कारण सदात्म बुद्धि नहीं होती अतः यह सिद्ध हुआ कि तत्व यह वाक्य विकार रूप मिथ्या देहादि में अधिकृत जीवात्म भाव की निवृत्ति करने वाला ही है ये छांदोग्योपनषदाध्याशंड चपूर्णगोविंदवत्ज्यपादिष्य श्री परमहंसपरव्रजकाचार्य श्रीशंकर भगवत छांदो्योपनषद्विवर्णे षोध्याय चपूर्ण